पत्रावली 300 सौ श्री आला सिंगा पेरूमल लिखित द्वारा कुमारी मुलर एयरली लाज रिजवे गार्डन्स बिम्बलडन इंग्लैंड 22 सितंबर अट्ठारह सौ प्रिय आला सिंगा मैक्स मुलर द्वारा लिखित रामकृष्ण पर जो लेख मैंने तुम्हें भेजा था आशा है मिला होगा उन्होंने कहीं भी मेरे नाम की चर्चा नहीं की है इसके लिए दुखित मत होना क्योंकि मुझसे परिचय होने के छह माह पूर्व उन्होंने यह लेख लिखा था और यदि उनका मूल वक्तव्य सही है तो फिर इससे क्या लेना देना कि किसका नाम उन्होंने लिया और नहीं लिया जर्मनी में प्रोफेसर डायसन के साथ मेरा समय आनंदपूर्वक कटा इसके बाद हम दोनों साथ ही लंदन आए और हमारी मित्रता घनिष्ठ हो गई है मैं शीघ्र ही उनके संबंध में एक लेख भेज रहा हूँ सिर्फ एक प्रार्थना है मेरे लेख के पहले पुराने ढंग का प्रिय महाशय मत जोड़ा जा करो तुमने राजयोग पुस्तक अभी तक देखी है या नहीं इस वर्ष के लिए मैं एक प्रारूप भेजने की चेष्टा करूंगा। मैं तुम्हें डेली न्यूज में प्रकाशित रूस के जार द्वारा लिखित यात्रा पुस्तक की समीक्षा भेज रहा हूं। जिस परिक्च्छेद में उन्होंने भारत को अध्यात्म और ज्ञान का देश कहा है उसको तुम अपने पत्र में उद्धृत करके एक निबंध इंडियन मिररर को भेज दो तुम ज्ञान योग के व्याख्यान को खुशी से प्रकाशित कर सकते हो और डॉक्टर नजुंदा राव भी उसे अपने प्रबुद्ध भारत के लिए ले सकते हैं किंतु सिर्फ सरल और सहज भाषणों को उन व्याख्यानों को एक बार सावधानी से देखकर कर उनमें पुनरावृत्ति और परस्पर विरोधी विचारों को निकाल देना है मुझे पूरी आशा है कि लिखने के लिए अब अधिक समय मिलेगा पूरी शक्ति के साथ कार्य में जुटे रहो सभी को प्यार तुम्हारा विवेकानंद पुनस्या मैंने उद्धृत होने वाले परिचेद को रेखांकित कर दिया है बाकी अंश किसी पत्रिका के लिए निरर्थक है मैं नहीं समझता कि अभी पत्रिका को मासिक बनाने में से कोई लाभ होगा जब तक कि तुमको यह विश्वास न हो जाए कि उसका कलेवर मोटा होगा जैसा कि अभी है कलेवर और सामग्री सभी मामूली है अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है जो अभी तक छुआ नहीं गया है यथा तुलसीदास कबीर और नानक तथा दक्षिण भारत के संतों के जीवन और कृति के संबंध में लिखना इसे विद्वत्तापूर्ण शैली तथा पूरी जानकारी के साथ लिखना होगा ढीले ढाले और अधकचरे ढंग से नहीं असल में पत्र को आदर्श वेदांत के प्रचार के अलावा भारतीय अनुसंधान और ज्ञान पिपाशुओं का मुख्य पत्र बनाना होगा हाँ धर्म ही इसका आधार होगा तुम्हें अच्छे लेखकों से मिलकर अच्छी सामग्री के लिए आग्रह करना होगा तथा तो उनकी लेखनी से अच्छी रचना वसूल करनी होगी लगन के साथ कार्य में लगे रहो तुम्हारा विवेकानंद 301 सौ एक श्री आलर सिंह पेरूमल को लिखे 14 ग्रेकोट गार्डन्स वेस्ट मिनिस्टर लंदन अठारह आला सिंघा लगभग तीन सप्ताह हुए मैं स्विट्जरलैंड से लौटा हूं पर इसके पूर्व तुम्हें पत्र न लिख सका पिछली डाक से मैंने तुम्हें किल के पाल डायसन पर दिखा एक लेख भेजा था स्टडी की पत्रिका की योजना में अभी भी विलंब है जैसा कि तुम जानते हो मैंने सेंट जॉर्ज रोड स्थित मकान छोड़ दिया है उनतालीस विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक लेक्चर हॉल हमें मिल गया है ए स्टडी के मार्फत भेजने पर चिट्ठी पत्री मुझे एक साल तक मिल जाया करेगी ग्रेकोट कोट गार्डन्स के कमरे मेरे तथा मात्र तीन महीने के लिए आए हुए स्वामियों के आवास के लिए है लंदन में काम शीघ्रता से बढ़ रहा है और हमारी कक्षाएं बड़ी होती जा रही है इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि यह इस रफ्तार से बढ़ता ही जाएगा क्योंकि अंग्रेज लोग दृढ़ एवं है निष्ठावान हैं यह सही है कि मेरे छोड़ते ही इसका अधिकांश ताना टूट जाएगा कुछ घटित अवश्य होगा कोई शक्तिशाली व्यक्ति इसे वहन करने के लिए उठ खड़ा होगा ईश्वर जानता है कि क्या अच्छा है अमेरिका में वेदांत और योग पर बीस उपदेशकों की आवश्यकता है पर ये उपदेशक और इन्हें यहाँ लाने के लिए धन कहाँ मिलेगा यदि कुछ सच्चे और शक्तिशाली मनुष्य मिल जाए तो आधार संयुक्त राज्य दस वर्ष में जीता जा सकता है वे कहाँ हैं वहाँ के लिए हम सब अहमक हैं स्वार्थी कायर देशभक्ति की केवल मुख से बकवास करने वाले और अपनी कट्टरता तथा धार्मिकता के अभिमान से चूर मद्रासियों में अधिक स्फूर्ति और दृढ़ता होती है परंतु वहाँ हर मूर्ख विवाहित है ओह विवाह विवाह विवाह और फिर आजकल के विवाह का तरीका जिसमें लड़कों को जोड़ दिया जाता है अनाशक्त गृहस्थ होने की इच्छा करना बहुत अच्छा है परंतु मद्रास में अभी उसकी आवश्यकता नहीं है बल्कि अविवाह की है मेरे बच्चे मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे के नशे और फौलाद की स्नायु जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो बल पुरुषार्थ छात्रवीर और ब्रह्म तेज हमारे सुंदर होनहार लड़के उनके पास सब कुछ है यदि वे विवाह नाम की क्रूर वेदी पर लाखों की गिनती में बलिदान न किए जाए हे भगवान मेरे हृदय का क्रंदन सुनो मद्रास तभी जागृत होगा जब उसके प्रत्यक्ष हृदय स्वरूप सौ शिक्षित नवयुवक संसार को त्याग कर और कमर कस कर देश देश में भ्रमण करते हुए सत्य का संग्राम लड़ने के लिए तैयार होंगे भारत के बाहर का एक आघात भारत के अंदर के एक लाख आघातों के बराबर है खैर यदि प्रभु की इच्छा होगी तो सभी कुछ हो जाएगा मिस मूलर ही वह व्यक्ति है जिनसे मैंने तुम्हें रुपये दिलाने का वचन दिया था मैंने उन्हें तुम्हारे नए प्रस्ताव के विषय में बतला दिया है वे उसके बारे में सोच रही हैं इस बीच मैं सोचता हूं उन्हें कुछ काम दे देना उचित हो रहेगा उन्होंने ब्रह्मवादिन और प्रबुद्ध भारत का प्रतिनिधि बनना स्वीकार कर लिया है इसके विषय में क्या तुम उन्हें लिखोगे उनका पता है एयरली लाज रिजवे गार्डन्स विम्बलडन इंग्लैंड वही उनके साथ पिछले कई हफ्तों से मैं रह रहा था लेकिन लंदन का काम मेरे वहाँ रहे बिना संभव नहीं है इसीलिए मैंने अपना आवाज़ बदल दिया है मुझे दुख है कि इससे मिस मूलर की भावनाओं को थोड़ी ठेस पहुंची है लेकिन किया ही क्या जा सकता है उनका पूरा नाम है मिस हेनरियट मूलर मैक्स मूलर के साथ गाढ़ी मित्रता हो रही है मैं शीघ्र ही ऑक्सफोर्ड में दो व्याख्यान देने वाला हूँ मैं वेदांत दर्शन पर कुछ बड़ी चीज़ लिख रहा हूँ और भिन्न भिन्न वेदों से वाक्य संग्रह करने में लगा हूँ जो कि वेदांत की तीनों अवस्थाओं से संबंध रखते हैं पहले अद्वैतवाद संबंधी विचार फिर विशिष्टाद्वैत और फिर द्वैत से जो वाक्य संबंध रखते हों वे संग्रहित ब्राह्मण उपनिषद और पुराण में से किसी से संग्रह कराकर तुम मेरी सहायता कर सकते हो वे श्रेणीबद्ध होनी चाहिए शुद्ध अक्षरों में लिखे जाने चाहिए और प्रत्येक के साथ ग्रंथ और अध्याय के नाम उद्धृत होने चाहिए पुस्तक रूप में दर्शन शास्त्र को पश्चिम से छोड़े बिना पश्चिम से चल देना दर्शनीय है होगा दयनीय होगा मैसूर से तमिल अक्षरों में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें सभी एक उपनिषद सम्मिलित थे मैंने प्रोफेसर डायसन के पुस्तकालय में वह पुस्तक देखी थी क्या वह देवनागरी अक्षरों में भी मुद्रित हुई है यदि हो तो मुझे एक प्रति भेजना यदि न हो तो मुझे तमिल संस्करण तथा एक कागज पर तमिल अक्षर और संयुक्त अक्षर लिखकर भेज देना इसके साथ देवनागरी समानार्थक अक्षर भी लिख देना जिससे मैं तमिल अक्षर पहचान कर सीख सकूं। श्री सत्यनाथन जिससे कुछ दिन हुए हैं मैं लंदन में मिला था कहते थे कि मद्रास मेला मद्रास मेल ने जो मद्रास का मुख्य एंग्लो इंडियन समाचार पत्र है मेरी पुस्तक राजयुग की अनुकूल समीक्षा की है मैंने सुना है कि अमेरिका के प्रधान शरीर शास्त्रज्ञ मेरे विचारों पर मुग्ध हो गए हैं उसके साथ ही इंग्लैंड में कुछ लोगों ने मेरे विचारों का मजाक उड़ाया है यह ठीक ही है क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि मेरे विचार नितान्त साहसिक हैं और बहुत कुछ उनमें से हमेशा के लिए अर्थहीन रहेंगे परंतु उनमें कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें शरीर शास्त्रज्ञ आदि शीघ्र ही ग्रहण कर ले तो अच्छा हो फिर भी उनके परिणाम से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ वे चाहे मेरी निंदा ही करें पर चर्चा तो करें यह मेरा आदर्श वाक्य है इंग्लैंड में बेशक भद्र लोग हैं और बेहुदी बातें नहीं करते जैसा कि मैंने अमेरिका में पाया और फिर इंग्लैंड के लगभग सभी मिशनरी भिन्न मतावलंबी वर्ग के हैं वे इंग्लैंड के भद्रजन वर्ग से नहीं आते यहाँ के सभी धार्मिक भद्रजन इंग्लिश चर्च को ज मानते हैं उन भिन्न मतावलंबियों की इंग्लैंड में कोई पूछ नहीं है और वे शिक्षित भी नहीं हैं उनके बारे में मैं यहाँ कुछ भी नहीं सुनता जिनके विषय में तुम मुझे बार बार आगाह करते हो उनको यहाँ कोई नहीं जानता और यहाँ बकवास करने की उनको हिम्मत भी नहीं है आशा है आर के नायडू मद्रास में ही होंगे और तुम कुशलता पूर्वक हो डटे रहो मेरे बहादुर बच्चों हमने अभी कार्य आरंभ ही किया है निराश ना हो कभी न कहो कि बस इतना काफ़ी है जैसे ही मनुष्य पश्चिम में आकर दूसरे राष्ट्रों को देखता है उसकी आंखें खुल जाती है इसी तरह मुझे शक्तिशाली कार्यकर्ता मिल जाते हैं केवल बातों से नहीं प्रत्यक्ष देखने से कि हमारे पास भारत में क्या है और क्या नहीं मेरी कितनी इच्छा है कि कम से कम दस लाख हिंदू पूरे संसार का भ्रमण किए हुए होते प्रेम पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद